देवी भागवत नवम स्तंध भगवती मनसा देवी का उपाख्यान मुनिवर अब मैं देवी मनसा की पूजा का विधान तथा सामवेदोक्त ध्यान बतलाता हूँ सुनो भगवती मनसा श्वेत चंपक पुष्प के समान वर्ण वाली है इनका विग्रह रत्नमय भूषणों से विभूषित है विशुद्ध चिन्हय वस्त्र इनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे हैं इन्होंने सर्पों का यज्ञोपवी धारण कर रखा है महान ज्ञान से संपन्न होने के कारण प्रसिद्ध ज्ञानियों में भी ये प्रमुख मानी जाती हैं ये सिद्ध पुरुषों की अधिष्ठात्री देवी हैं ऐसी सिद्धि प्रदान करने वाली सिद्ध स्वरूपणी भगवती मनसा की मैं उपासना करता हूँ इस प्रकार ध्यान करके मूल मंत्र से भगवती की पूजा करनी चाहिए अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा गंध पुष्प और अनुलेपन से देवी की पूजा होती है सभी उपचार मूल मंत्र को पढ़कर अर्पण करने चाहिए मुने यह द्वादशाक्षर मंत्र सिद्ध हो जाने पर भक्त पुरुषों के लिए मरोरथ पूर्ण करने में कल्प वृक्ष का काम करता है मंत्र इस प्रकार है ओम ह्री श्री क्लिम ऐ मनुषा दिव्य स्वाहा पाँच लाख मंत्र जप करने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाता है जिसे इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो गई वह धरातल पर है उसके लिए विष भी अमृत के समान हो जाता है उस पुरुष से धनवंतरी की तुलना की जा सकती है ब्राह्मण जो पुरुष संक्रांत के शुभ अवसर पर स्नान करके भक्ति भाव के साथ इन भगवती मनुषा का आवाहन करके पूजा करता है तथा पंचमी तिथि को मन से ध्यान करके उन देवी को बलि अर्पण करता है वह अवश्य धनवान पुत्रवान और कीर्तमान होता है महाभाग पूजा का विधान कह चुका अब धर्मदेव के मुख से जैसा कुछ सुना है वह उपाख्यान कहता हूँ सुनो प्राचीन समय की बात है भूमंडल के सभी मानव नागों के भय से आक्रांत हो गए थे अतः सब ने मुनिवर कश्यप की शरण ग्रहण की कश्यप जी भी भयभीत हो गए किंतु ब्रह्मा जी के सहयोग से उन्होंने मंत्रों की रचना की उसमें ब्रह्मा जी उपदेष्टा थे वेद बीज के अनुसार मंत्रों की रचना हुई साथ ही ब्रह्मा जी ने अपने मन से करके इन देवी को इस मंत्र के अधिष्ठात्री देवी बना दिया तपस्या तथा मन से प्रकट होने के कारण ये देवी मनसा नाम से विख्यात हुई तुम्हारी अवस्था में ही ये भगवान शंकर के धाम में चली गई थी कैलाश में पहुंचकर इन्होंने भक्तिपूर्वक भगवान चंद्रशी चंद्रशेखर की स्तुति की मुनिकुमारी मनसा ने देवताओं के वर्ष से हजार वर्षो तक भगवान शंकर की उपासना की तदनंतर भगवान आशुतोष इन पर प्रसन्न हो गए बुन भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर इन्हें महान ज्ञान प्रदान किया सामवेद का अध्ययन कराया और भगवान श्री कृष्ण के कल्प वृक्ष रूप अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश दिया मंत्र का रूप ऐसा है लक्ष्मीबीज माया बीज और कामबीज का पूर्व में प्रयोग करके कृष्ण शब्द के अंत में अंगे विभक्ति लगाकर नमह पर जोड़ दिया जाता है ओम श्री ह्री क्लीं कृष्णाय नमः भगवान शंकर की कृपा से जब मुनिकुमार मनसा को त्रैलोक्य मंगल नामक कवच पूजन का क्रम सर्वसम्मत वेदोक्त पुरस्रण का नियम तथा मंत्र प्राप्त हो गया तब वह साध्वी उनसे आज्ञा ले पुष्कर क्षेत्र में तपस्या करने के लिए चली गई वहां जाकर उसने परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की तीन युगों तक उपासना की इसके बाद उसे तपस्या में सिद्धि प्राप्त हुई भगवान श्री कृष्ण ने सामने प्रकट होकर उसे दर्शन दिए उस समय कृपानिथि श्री कृष्ण ने उस कृषांगी बाला पर अपनी कृपा की दृष्टि डाली उन्होंने उसका दूसरों से पूजन कराया और स्वयं भी उसकी पूजा की साथ ही वर दिया कि देवी तुम जगत में पूजा प्राप्त करो इस प्रकार कल्याणी मनुषा को वर प्रदान करके भगवान अंतर ध्यान हो गए